तो ये जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विदेश में पढ़ाई करने के लिए या फिर अब्रॉड जाके जो भी आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने होते हैं तो उसमें से जैसे कि हमने देखा था कैट सेट ये सारी चीज़ें जो है वो चीज़ें हम लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं या उसकी जो पैरामीटर्स हैं लर्निंग है या स्पीकिंग है राइटिंग है ये सारी चीज़ें लिसनिंग है इन सभी पर हमने थोड़ी सी ब्रीफ़ की थी आपको और अभी उसी एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे फिर से हमारे साथ आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए सुदेशना चौधरी जो इंग्लिश प्रोफेसर हैं पुणे से बिलोंग करते हैं और सभी बच्चों को जो है इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग्स वो देती रहती हैं बच्चों को जो है अच्छी तरह से उनसे बातें करना उनकी क्या कमियां हैं उसको कैसे वो भर सकते हैं उस पर वो ज़्यादा फोकस करती हैं और प्लस हमने देखा कि उन्होंने जैसे पिछली बार हम उनसे बातें कर रहे थे तो वो एक छोटी छोटी चीज़ों को जो है बच्चों को बताती हैं जैसे कॉन्सेप्ट जो है थ्री डी कॉन्सेप्ट है या थ्री टी कॉन्सेप्ट है ये चीज़ें जैसे कि आपको मेमोराइज़ हो गया एक बार तो फिर आप आसानी से वो चीज़ों को कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी इनकी बताने का और समझाने का जो तरीका है बहुत ही सुंदर है तो आइए फिर से एक बार सुदेशना नाथ चौधरी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच भाई जी नमस्ते टू ऑल ये फिर से मुझे ये अपॉरचुनिटी देने के लिए अगेन बिग थैंक यू जी कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ बढ़िया हूँ <laughs> और जैसे कि हमने पिछली बार बातें की थी तो हम लोग hmm. पहुँचे थे स्पीकिंग और राइटिंग के बाद हमने सोचा कि लिसनिंग सभी लोग करते ही हैं तो, है, तो लिसनिंग में भी कुछ ऐसा होता है कि उसके लिए भी हमें तैयार होना पड़ता है या ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को जी बिल्कुल लिसनिंग एक ऐसा मोड्यूल है जिसमें ज़्यादा ट्रिक्स नहीं काम करते क्योंकि ट्रिक्स हम क्या दें हम hmm. बोलेंगे बी केयरफुल hmm. वो तो आप भी केयरफुल होंगे लेकिन लिसनिंग uh, का जो है hmm. बहुत इम्पॉटेंट है कि आप बहुत सारा प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस ज़रूरी क्यों है क्योंकि हर कंट्री का एक अलग एक्सेंट होता है एक अलग प्रोनाशिएशन होता है तो हमें वो पिकअप करना है जैसे कि कुछ कंट्रीज़ में हम स्केड्यूल बोलते हैं कुछ कंट्रीज़ में हम शेड्यूल बोलते हैं तो हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है और जिस कंट्री का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका एक्सेंट हमें पकड़ के रखना पड़ता है और वो तभी आएगा जब आप बहुत सारे ऑडियोस सुनेंगे तो लिसनिंग में प्रैक्टिस प्रोनाशिएशन और पेशेंस पेशेंस क्यों ज़रूरी है मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ लिसनिंग में क्या होता है कि एक ऑडियो प्ले होता है और साइमल्टेनियसली आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो वो ऑडियो से आपको आंसर्स लेके वो आंसर्स भरने रहते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है उन्होंने आपको एक फ़ोन नंबर दिया सिक्स टू थ्री नाइन तो आपने लिख लिया इमीडिएटली वो कैसे आपको ट्रिक करते हैं पता है अचानक बोलते हैं सॉरी सॉरी इट्स नॉट थ्री इट्स फोर तब तक आप दूसरे क्वेश्चन में चल आ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं <laughs> तो आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है फिर से आपको दूसरे क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में जाके आंसर को एडिट करना रहता आ, है हा, हा, तो इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए मतलब कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और ऐसा नहीं कि आपने थर्ड क्वेश्चन कर लिया तो खत्म हो गया कभी कभी वो फोर्थ से फिर से थर्ड को चले जाते हैं <laughs> तो आपको पेशेंट रहना है गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है सो so, फिर से थ्री पीस फिर से मैं बोलूँगी लिस्निंग में प्रोनासिएशन को पकड़ के रखना पेशेंस और प्रैक्टिस तो ये लिसनिंग <laughs> में बहुत ज़रूरी है जी, जी जी जी आशा करता हूँ हमारी सभी विद्यार्थी मित्रों को जो खास इस एपिसोड को सुन रहे हैं और बड़े भी सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को आप बता सकते हैं कि किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और विद्यार्थी सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर काम कीजिए क्योंकि एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है जब हम लोग तरीका को समझ लेते हैं तो चीज़ें करने में आसानी हो जाती हैं जब हमारे पास तरीका नहीं है विधि नहीं है तो सिद्धि प्राप्त करने में हमें मुश्किलें आती हैं या मुश्किल होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आप बच्चों को ट्रेन करते हैं तो आपको ऐसे पता चल जाता है कि यह बच्चा आप कर लेगा <laughs> मुझे कभी कभी कुछ बच्चों ने बहुत सरप्राइज़ किया है एज अ टीचर मैंने ये सीखा है कि कभी भी ये ना सोचे कि इस बच्चे से नहीं होगा नहीं, मैंने नहीं, सोचा है मैं सच बोलूं तो मैंने सोचा है कि इस बच्चे से नहीं होगा नहीं, और उस बच्चे ने मुझे बहुत सरप्राइज किया काफ़ी बार ऐसा हुआ है च्छा, तो च्छा, च्छा, मैंने लाइफ में बच्चों से यह सीखा कि कभी भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए बच्चों में बहुत पोटेंशियल होता है ज़रूरत है वो मोमेंट का जब उनको पता चले कि हाँ मुझ में ये बात है और जैसे ही वो सेल्फ़ रियलाइजेशन होता है वो आपको सरप्राइज कर देता है तो जजमेंटल होना मैंने छोड़ दिया है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि ओपन माइंड रखना चाहिए कभी भी कोई भी सरप्राइज़ कर सकता है ये मैंने सीखा है <laughs> और अच्छी तरीके से ऐसा नहीं कि हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो थोड़ा कम आ गया लेकिन इसका रिवर्स ज़्यादा हुआ है जिनसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने मुझे प्लेजेंटली सरप्राइज किया है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी अगर बड़े सुन रहे हैं माता पिता सुन रहे हैं तो कभी अपने बच्चों को आ, हम लोग बोलते हैं ना नहीं कर पाएगा तो ऐसे नहीं बोलना है बस उनकी तरफ हमें जितना सपोर्ट हो सके हम जितना उनको अच्छा दे सके वो दे बेस्ट दे अपना क्योंकि आ, जैसे कि अभी सुदेशना जी जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं वहाँ पर उन्हें लग रहा था कि ये चीज़ें ऐसी होगी लेकिन जो सरप्राइज़ उनको मिला कि जिन बच्चों के बारे में हम लोग ने कैलकुलेट करके रखा है वो लड़का अच्छा स्कोर कर लेता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग बच्चे के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं जजमेंटल नहीं हो सकते हमें करना भी नहीं चाहिए बस ये पॉजिटिव एनर्जी अपने पास रखें शुभकामना करें उसके लिए और आप उसको जितना हो सके सपोर्ट करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि विदेश में जाना और वहाँ की जो सिचुएसन है और यहाँ की सिचुएशन है लैंग्वेज हो गया कल्चर हो गया बहुत सारी डिफ़्रेंसीसन है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप रेस्पेक्ट दोगे तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगा तो एक ओपन माइंड से जाइए ऐसा सोच के मत जाइए कि मैं दूसरे कंट्री में भी खुद को नहीं छोड़ूंगा आप, आप खुद को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आप इंडियन है इंडियन रहेंगे लेकिन बाहर जाके आप उनको भी अपनाने की कोशिश कीजिए एक ग्लोबल सिटीज़न बनने की कोशिश कीजिए उनके कल्चर से अच्छी बातें लेने की कोशिश कीजिए ना कि उनको चेंज करने की कोशिश कीजिए आप अडेप्ट कर पाएंगे तो बहुत इन्जॉय कर पाएंगे अपने स्टे को और हर कल्चर में बहुत सारी चीज़ें होती है तो अगर आप थोड़ा सा उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा उनका प्रोनाउंसिएशन पिकअप कर लेते हैं तो उनमें बहुत जल्दी मिंगल हो जाएंगे और आपका लाइफ का जो एक्सपीरियंसिस है वापस आ वो लाइफ लॉन्ग आपके पास रहेगी कि मेरे ये फ्रेंड्स थे और आजकल तो सोशल मीडिया है फेसबुक है आपका जो फ्रेंड सर्कल है सोशल ग्रुप है वो बहुत बढ़ जाएगी वो आपके प्रोफेशनली भी हेल्प करेगी और पर्सनली भी हेल्प करेगी हुँ, हुँ, तो मैं कहूँगी गो विध एन ओपन माइंड सबको एम्ब्रेस कीजिए और दिल से एक ग्लोबल सिटीजन बन के आइए <laughs> जी जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आपने शेयर किया और बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अच्छा अशा हमारे विद्यार्थी मित्र जो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है या फिर हमारे घर के लोग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि बच्चे को बाहर भेज रहे हैं वहाँ कैसा होगा क्या होगा तो मुझे लगता है कि ये बात अगर आप सोच लेते हैं समझ लेते हैं तो आज तो ऐसा सिर्फ़ फिज़िकली हम लोग दूर रहते हैं बाकी हम लोग कनेक्टेड रहते हैं क्योंकि आज जैसे आपने बताया सोशल मीडिया है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं फ़ोन भी है हमारे पास बस जिससे हम लोग तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं तो आजकल वैसा नहीं है कि ये दूर गए तो फिर बस बात भी नहीं होगी ऐसी नहीं है बातें तो चलती रहेगी मैसेजेस आते रहते हैं हम कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से बस इतना ये शर्त है कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ पर आप पॉजिटिवली बिहेव करें सबके साथ में और अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश जो है वो आपको हमेशा करते रहना चाहिए क्योंकि कहीं भी आप अपने आप को थोड़ा सा अलग फ़ील करते हो या अलग दिखाने की कोशिश करते हो तो मुश्किलें आ जाती हैं आ, सभी इंसान हैं इंसानियत के नाते जो चीज़ें हैं वो हमें हमेशा आ, आगे रखना है और जैसे कल हम लोग बातें कर रहे थे यानी पिछले एपिसोड में पिछले एपिसोड में जब हमने बातें की सुरेश जी से उसमें थ्री डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने बताया था <laughs> तो वो भी बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ जैसे उन्होंने हुमेन के बारे में बताया था तो वो चीज़ें जो है जैसे एक बच्चे का एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था उसमें तो कहीं ना कहीं जो है हमें इस तरह की बातें करनी है जो सबका दिल जीत ले हम लोग और कई बार वीकनेसेस की बात भी उन्होंने बताई थी जिसमें हम लोग अगर कहे कि मुझे कोई अगर बहुत ज़ोर से बोलेगा तो मुझे बहुत गु़स्सा आ जाता है तो ये नेगेटिव चीज़ें आप उसमें रिप्रेजेंट न कीजिए क्योंकि ये इमोशंस है इसको आप अपने आप को वो तो समय पर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप वीकनेसेस की जब बात आती है आप बताना हो तो ट्रिकली यानी एक सिस्टमेटिक वे से उसको जो है बाईपास करिए और कुछ ऐसी चीज़ें बचाइए जो सबको अच्छा भी लगे जैसे सुदेशना जी ने मुझे लगता है कि रिवाइव कर रहा हूँ मैं वो चीज़ें कि एक चॉकलेट खाने की मेरी बुरी आदत है ऐसा आप बोल सकते हैं <laughs> <laughs> मुझे बहुत पानी पीने की आदतें ऐसे बोल सकते हैं तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वो लोगों को भी अच्छा लगेगा आप इन चीज़ों को इस तरह से बाईपास कीजिए ताकि आप हर जगह जो है अपने आप को कनेक्ट रखें उनके साथ में तो चीज़ें बहुत ही सिंपली और बहुत ही अच्छी तरह से होगा था सिंपल लेकिन हमने अगर सच्चाई कई बार होता है कि मैं सच बता रहा था ना सच बताने की ज़रूरत है लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ बताइए जहाँ आपकी ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों को जहाँ आपने इतना खर्चा किया इतना मेहनत किया और वहाँ जा सिर्फ एक लाइन की वजह से एक शब्द की वजह से वापस बैक टू जर्नी हो जाए तो ये कितनी बड़ी ख़राब बात है है ना तो चीज़ें जहाँ ज़रूरत है आ, किसी को फांसी लगने वाली है और आपके सच बचाने इसने बताने से उसकी फांसी अगर कम हो जाती तो वहाँ ज़रूरत है यहाँ ज़रूरत नहीं है <laughs> एक एक मैं बीच में इंटरप्ट करना जाऊंगी इंग्लिश में एक टर्म है आ, उसको यूफेमिज्म कहते हैं मैं यही आ, कहना चाहूंगी कि ये यूफेमिज़म हर तरीके से हमें लाइफ में यूज़ करना चाहिए जैसे कि जब कोई पेशेंट की डेथ होती है डॉक्टर आके ये तो नहीं बोलता है कि मर गया ये बहुत इंसेंसिटिव तरीका होता सही है, है। आके बोलते हैं वही चीज़ बहुत पोलाइटली बोलते हैं कि वो नहीं रहे या हमें छोड़ के चले गए तो <laughs> जब कोई हार्श चीज़ हम बहुत Softly, प्यार से प्रजेंट करते हैं उसको यूफेमिज़म कहते हैं तो ये यूफेमिज्म हमें हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में यूज़ करना, करना चाहिए <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को और विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है कहीं ना कहीं हम लोग एक ग्लोबल सिटीज़न की जो कॉन्सेप्ट है उसको अपना के किसी भी जगह पे जाते हैं इवन इंडिया में भी हम लोग अलग जगह पे जाते हैं तो अपने रिलेशन में जाते हैं तब भी हम लोग इस तरह की बातें अगर आ, करते हैं तो लोगों को एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है और आपके साथ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो आप आ, स्मूथली अपने लाइफ को मूव करेंगे इन्जॉय करेंगे और सबके साथ रह सकेंगे तो आइए अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर हम लोग कुछ स्टूडेंट्स के फीडबैक हमारे सुदेशना जी के पास हैं वो हम लोग सुनेंगे कि बाहर जाने के बाद उनको कैसे सफलता मिला और कौन कौन सी चीज़ें उनके पास आई और उनका खुद का एक्सपीरियंस क्या है वो हम लोग सुनेंगे कुछ ही देर में आप सुनाए हैं रेडियो मद बन नाइनटी पॉइंट फोर एफ रहो मुस्कराते रहो निर्गुण नारे न <Sessly> हमरा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 पथ में अंधियारे दे दो वरदान में पुजियारे वो बाल हारे निर्गुल नारे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 ना, हाँ मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ जब वापस आते हैं जिन लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं उनका फ़ीडबैक मैं पक्का लेती हूँ क्योंकि उनके फीडबैक से दूसरे स्टूडेंट्स को भी फायदा होता है यस तो मेरा एक ऐसा स्टूडेंट आया था जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं था लेकिन उन्होंने हर एक एग्ज़ैम हर एक जी आई जी आई मतलब ग्रुप डिस्कशन पब्लिक पर्सनल इंटरव्यू सब कुछ क्रैक किया था तो इसीलिए उनका फीडबैक बहुत मैटर करता है क्योंकि उनके फीडबैक से बहुत अलग तरीके से मोटिवेशन मिलता है दूसरे बच्चों को नहीं, नहीं। उन्होंने मुझे एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझाई थी कि कोई भी इंटरव्यू में जाओ दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एक तो रहता है प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस और दूसरा रहता है जो आप प्रडिक्ट नहीं कर सकते हो अनप्रडिक्टेबल जो प्रडिक्टबल क्वेश्चन है वो हमें इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जानी है ताकि अगर नींद में भी आपको कोई उठा दे तो वो आप प्रेजेंट कर सको और अच्छी तरह प्रेजेंट कर सको फ्लूंटली hmm. और क्रिस्प तरीके crisp से है. क्योंकि आपको एक बात याद रखनी है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन तो अगर पहले आपने इम्प्रेशन बना लिया तो बस आपकी आधी जो बैटल है वो तो आप जीत गए mm -hmm. तो फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी इंटरव्यू में जो पूछते हैं इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ जो सेल्फ हाँ. इंट्रोडक्शन <laughs> है तो आपका सेल्फ़ इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्पैक्टफुल होना चाहिए अभी इसको लेके स्टूडेंट्स में बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ mm. तो इस स्टूडेंट ने मुझे एक ट्रिक दिया था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी <laughs> उन्होंने मुझे बोला था वन एंड सेवन वाला स्ट्रैटी मतलब वन हस्बैंड एंड सेवन वाइफ्स इन अ फन वे वैसे करके याद रख सकते हैं सेवन डब्ल्यू का क्या मतलब है फर्स्ट डब्ल्यू है हु एम आई पहले मैं अपना नाम दूँ व्हाट व्हाट इज़ माय प्रोफेशन पहले सेकंड मैं अपना प्रोफेशन दूँ व्हेन व्हेन वाज़ आई बोर्न मतलब अपना एज बताइए हाँ. या फिर डेट ऑफ बर्थ बताइए वेर वेयर डू आई स्टे मतलब आप कहाँ बड़े हुए दो लाइन बता सकते हैं और अभी प्रेजेंटली आप कहाँ रहते हो हुज़ हुज चाइल्ड आई यू मतलब फैमिली mm बैकग्राउंड -hmm. आपके मम्मी क्या करते हैं आपके पापा <laughs> क्या करते हैं विच विच थिंग्स इंटरेस्ट यू मतलब आपके हॉबीज दो हॉबीज़ के बारे में आप बता दीजिए फिर होम होम मतलब आपका आइडल कौन है हर किसी के लाइफ में कोई आइडल होता है या तो घर का या बाहर का वो आप थोड़ा बता दीजिए कौन है और क्यों है hmm. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाउ एच वाला जो है हाउ डू यू मोटिवेट योर तो उसके लिए एक बहुत सा कैची वाला कोई प्रॉवर्ब या फिर मोटो चूज़ कीजिए जैसे कि इस स्टूडेंट ने चूज़ किया था प्रामिस लेस डेलीवर मोर हाँ तो आप बोल सकते हैं द मोटो इन माई लाइफ इज़ प्रामिसस डेलीवर मोर या फिर अपने हिसाब से कुछ भी चूजा और इसको इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर करके प्रजेंट कीजिए कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा बैठे सो so, ये फर्स्ट ट्रिक है और ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में रहेगा और ये क्वेश्चन का कमाल ये है कि आप लाइफ में जितना भी ऊपर उठ जाए ये चेंज नहीं होने वाला है <laughs> <laughs> तो क्यों ना अभी प्रिपेयर कर ले। सही बात है, <laughs> तो ये फर्स्ट ट्रिक है जो उन मेरे इस स्टूडेंट ने मुझे बताया आ, <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को और जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा टिप है ये सेकंड जो ट्रिक है उन्होंने मुझे बताया इसी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि जो अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस रहते हैं जो हम पहले से नहीं सोच सकते और सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं हम ऐसे तो नहीं बैठे रह सकते इंटरव्यूअर के सामने कि मैं सोच रहा हूं तो फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस जो है ना वो हम स्टैंडर्ड कर लेते हैं जैसे कोई भी टॉपिक आप मुझे दें मैं पहले बोलूँगी द गिवेन टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इट इज़ टू टॉक अबाउट बोल के जो टॉपिक उन्होंने दिया है उसी को रिपीट कर देते हैं थर्ड mm लाइन -hmm. ये बोल सकते हैं दिस टाइप ऑफ टॉपिक विल एनजेंडर एंजेंडर मतलब गिव राइज टू दिस टाइप ऑफ टॉपिक विल एंजेंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्स फ्राम वराइटी ऑफ पीपल इन माई ओपिनियन आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट उसके बाद आपको खुद का कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट थ्री लाइन्स में आपने ना तो कुछ फंबल किया mm. ना तो कुछ स्टैमर बहुत कॉन्फिडेंटली बोले उसके बाद आपका थॉट प्रोसेस खुद से स्टार्ट हो जाएगा और आपके आइडियाज आ जाएंगे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी अगर आप देखें तो ऐसे ही करते हैं फर्स्ट थ्री सेंटेंसेस बोलते हैं थैंक यू फॉर द क्वेश्चन ये सब क्यों बोलते हैं ताकि तब तक आप अपना माइंड को काम करवा सकें <laughs> और कुछ आइडियाज ले सकें तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन में फर्स्ट थ्री लाइन्स स्टैंडर्ड रखें एक फॉर्मेट बनाए और उसके बाद फोर्थ लाइन से आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा सो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में ये फॉलो कीजिए hmm. ये मुझे ये स्टूडेंट ने उसका नाम अभिजीत था अभी भी याद है <laughs> ये उन्होंने मुझे बताया और एक एग्जांपल भी दिया ah. uh, उनको पूछा गया था टू थिंग्स दैट यू डू इन द मॉर्निंग दो चीज़ें जो आप मॉर्निंग में करते हो अभी इंटरव्यूअर को क्यों जानना है आप दो चीज़ें जो मॉर्निंग में करते हो आपको उनके तरीके से सोचना है वो कुछ अलग सुनना चाहते हैं जब वो कुछ अलग सुनना चाहते हैं तो हमें उन्हें वो देना है अगर हमें वो अपॉर्चुनिटी चाहिए जी. तो इस स्टूडेंट ने इस तरह जवाब दिया द गिवन टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इट इज़ टू टॉक अबाउट टू थिंग्स दैट आई डू इन द मॉर्निंग ये सब इसलिए बोला ताकि वो सोच रहे थे <laughs> <laughs> फिर उन्होंने बोला द फर्स्ट थिंग आई डू is pray to god so that i may live the present day and the second thing i do is take a bath so that people around me may live the present day matlab pehli cheez jo mai karti hu prayer karti hu taki aaj ka din mai jee saku aur dusri cheez jo mai karti hu nahati hu taki mere ajuba jo log hai wo jee sake to ye bahut entertaining sa ek jawab ban gaya to isse पहले तो सोचने का मौका मिला फिर उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जवाब इतनी अच्छी, अच्छी निकलेगी लेकिन निकली तो थोड़ा सा बी डिफरेंट ह्यूमर यूज़ कीजिए इतना ज़्यादा भी ह्यूमर यूज़ मत कीजिए कि ऑफ्रेंड हो जाए सामने वाला <laughs> लेकिन थोड़ा सा टच ऑफ ह्यूमर हमेशा आपको अलग एक फील करवाता कर है और आपको रिजल्ट भी मिलता है चलिए आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक यूनिक जो है एक्सपीरियंस हमने सुना अभी और मैं चाहूँगा कि आप इस तरह की जो ट्रिक्स हैं वो यूज़ करें कहीं पर हम लोग बहुत सारे कंपनीज में हम लोग अगर आप पास आउट हो गए ग्रेजुएशन हो गए तो इंटरव्यूज के लिए जाती हैं तो उसमें भी ये काम आ सकता है <laughs> ऐसा नहीं कि आप एब्रॉड जाके ऐसा ह्यूमर दिखाइए <laughs> आप यहाँ भी अपने किसी भी कंपनी में आप जाते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यू अगर होता है तो थोड़ा सा इस टाइप पर रिलैक्स होकर आप चीज़ें बताएँगे तो अच्छा रहता है कई बार हम लोग इंटरव्यू में क्या होता है कॉन्सियस हो जाते हैं कॉन्शियस होने की वजह से सारी चीज़ें जो है आपका ह्यूमर तो आएगा नहीं कॉन्शियस हो गया तो फोकस करेंगे कि राइट जवाब दूं तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत गलत तरीका है आप बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रही है आप इस एक्सपेक्टेशन में मत जाइए कि मैं सब कुछ अच्छी तरह से करूं आप नॉर्मल में भे कैसा होगा जैसा भी होगा ठीक होगा एक नॉर्मल मेंटल आपका जो है मेंटल लेवल आप नॉर्मल रखिए और उन चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि जब तक आप खुद अपने आप से फ्री नहीं होंगे रिलैक्स नहीं होंगे तो आपके जवाब उस तरह के उनको नहीं मिलेंगे तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह का आपका जो है मनोस्थिति बना के जाइए जी और, <laughs> और एक उन और एक स्टूडेंट को एक राइटिंग टास्क दिया गया था जो हर इंटरव्यू में दिया जाता, दिया जाता है हाँ। तो उस राइटिंग टास्क में बहुत इंटरेस्टिंग सा राइटिंग टास्क था दस वर्ड्स में आपको एक चिट्ठी लिखनी है अपने पापा को और पैसे मांगने हैं और चिट्ठी इनकम्प्लीट नहीं लगना चाहिए अब आप बताए दस वर्ड्स में क्या चिट्ठी लिखूं पापा से ये तो पूछना पड़ेगा आप कैसे हो स्पेशली जब आप पैसे मांग रहे हो <laughs> तो दस वर्ड में किसी का भी उतना अच्छा नहीं आया एक स्टूडेंट था आनंद नाम था उसका उन्होंने बहुत अच्छा लिखा और फर्स्ट आए थे इस कंपटीशन में उन्होंने लिखा डैड आई एम इन जेल रिलीज मी ऑन बेल आनंद तो ये उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि उन्होंने ऐसे एक सिचुएशन को पकड़ा कि पापा कैसे है पूछने की जरूरत ही ना रहे में <laughs> हाँ <laughs> तो अगर आप हॉस्पिटल का भी लिखते हैं एक स्टूडेंट ने हॉस्पिटल का भी लिखा था लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो कोई और आपके लिए मैसेज करेगा लॉजिकली सोच के देखिएगा हाँ। आप नहीं करेंगे कर हाँ <laughs> तो उन्होंने ये वाला टेक्निक यूज किया इसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है और प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए अम, मेडिटेशन की जरूरत है <laughs> तो मुझे लगता है जाने से पहले कोई भी इंटरव्यू से जाने से पहले एक सेशन मेडिटेशन का बिल्कुल करना चाहिए ताकि आप काम हो सके और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में आपका जो नॉलेज है हुँ हुँ वो बाहर आ सके <laughs> <laughs> सिद्धेश जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को और विद्यार्थी मित्रों को और बड़ों को भी अच्छा लग रहा होगा कि कैसे हम लोग हर छोटी बड़ी चीज़ को बहुत ही आसानी से ठीक भी कर सकते हैं बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा हट के अलग सोच के अगर आप करते हैं तो आसानी से हर मुश्किल को आप आ, क्रैक कर सकते हैं हर इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और अपने आप को अच्छा बना सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा एंड मैं चाहूंगा कि इन फ्यूचर भी हम आपसे जुड़े रहेंगे बिल्कुल बिल्कुल <laughs> मैं अपनी एक्सपीरियंसेस अगर शेयर कर सकूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और उम्मीद है कि किसी ना किसी को थोड़ा सा हेल्प भी हो जाए जी जी जी जी ज़रूर हेल्प हो जाएगा और मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और अलग अलग एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिए ताकि हमारे सभी राजस्थान में जो लोग विद्यार्थी सुन रहे हैं और इवन पूरे विदेश देश में जहाँ भी लोग सुन रहे हैं नेट के माध्यम से भी उन सभी को एक मोटिवेशन मिले और एक तरीका मिले ट्रिक्स मिले उनको ताकि वो आसानी से अपने आप को आगे बढ़ा सकें बिल्कुल <laughs> सुदेशना जी जाते जाते हमारे विद्यार्थी मित्रों को एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे आप मैं यही बताऊंगी। अपने आप को कभी छोटा ना आँखें सेल्फ एस्टीम बहुत ज़रूरी है सेल्फ़ लव बहुत ज़रूरी है अगर मैं आपसे चश्मा मांगू, तो आप तो चश्मा तभी दे पाएंगे जब आप खुद चश्मा पहनते होंगे इसीलिए अगर मैं आपसे हैप्पीनेस भी मांगू, आप तभी दे पाएंगे जब आप खुद खुश हो तो अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है और अगर आप अपने आप को खुश रख सकते हैं तो आपका सेल्फ इस्टीम भी बढ़ जाएगा सो अपने आप को कभी किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिए आप यूनिक हो आप बेस्ट हो एरोगेंट मत बनिए बट अपने स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए <laughs> सुदेशन जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और खुशी हुई मुझे कि आपने विद्यार्थी मित्रों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए मैसेज दिया और मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को इस मैसेज के साथ जोड़ के रखिए हमेशा और हमेशा आप अपने जीवन में सफल रहें और देश के लिए अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करिए और अपना करियर ब्राइट कीजिए ऐसी शुभकामना करते हैं हम और इसी के साथ सुदेशना जी को फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं एंड धन्यवाद थैंक यू सो मच चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी साख सुनते रहो मुस्कराते रहो करते चलो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 जीने की ये है कला इसके बिना जीवन क्या है वाला जीवन के जीने